ओम सहनो सह नवतो सहन भुन सह करवा कर्व वह तेजस्वी नधीतमस्त मि विषा वह शांति ही, शांति ही। पीछे का कुछ पूछना है हाँ जी छे नहीं दस सूत्र तक हुए हैं अथ कथम स्फूर्जु प्रसंगतः उच्यते। बिजली का चमक किस प्रकार से उत्पन्न होता है ये प्रसंगवशात उसकी चर्चा करते हैं बोलिएगा अपाम संयोगात विभागाच्चा विभागाच्चा विभागाच्चा अत्र अपाम संघातो च संयोगात इति विभागा अलयन चेज आठवां जो सूत्र है अपाम संयोगात अम संगा संयोगात ये जो सूत्र है इस सूत्र से तेज अनुकृष्यते तेज शब्द को यहाँ पर अनुवृत्ति के रूप में लाया जाता है तच संयोग विभागो यथाक्रम अप शब्देना स्तनयित्नो इति सह अभिसंबद्ध्यते। हाँ शब्द अभिस्यता से हो रहा है जल्दी लग रहा है क्या अत्र अत्रहा पर आठवें सूत्र जो है आठवां सूत्र अपाम संघातो विलयनम च तेजा संयोगाथ इति सूत्रतः इस सूत्र से तेज अनुकृष्यते तेजा इस शब्द को अनुवृत्ति के रूप में लाया जाता है जब अनुवृत्ति के रूप में तेजा शब्द को इसमें जोड़ दिया जाता है तब तचा और वह तेज शब्द संयोग विभाग यो हो, संयोग और विभाग इन दोनों में यथाक्रम क्रम के अनुसार जुड़ जाता है कैसे जुड़ता है उसको समझाया जा रहा है अपाम इति शब्देन स्तनयित्नो इति शब्देन सह अभिसंबद्य अपाम शब्द के साथ और स्तनयित इस शब्द के साथ वो तेजा शब्द जुड़ जाता है हाँ जी, स्पष्ट हो गए। तथा अर्थ योजना खलु खलुदृशी तथा कृत्वा ऐसा ही मान करके यानी अपाम शब्द के साथ स्तनयितनोह शब्द के साथ जब तेजा शब्द को जोड़ दिया जाता है ऐसा मान करके ही अर्थ योजना खलुदृशी तब अर्थ इस प्रकार का होगा कैसा होगा यत की अपाम संयोगात अपाम संयोगात अर्थात तेजसा सह अपाम संयोगात ऐसा अर्थ निकलेगा तेजसा सह अपाम संयोगात तेज के साथ जलों का संयोग होने से ऐसा अर्थ निकलेगा तथा मेघात का अर्थ नो पर मेघ है बादल तो मेघा तेजसो विभागा अग्नि के मेघात मेघा तेजस तो मेघात तेजस विभागा बादलों से अग्नि का विभाग होने से विभागात कोई खोला है विभाजनात। विभाग हो जाने से विभक्त हो जाने से स्पूर गर्जनम भवति स्पूर रूपी बिजली का चमक वहां पर उत्पन्न होता है जी गर्जनम क्या जी चमक। हाँ वही हाँ, शब्द गर्जन शब्द वैसे स्पूर्ण तो चमकना है ना चमकना भी होता है और साथ साथ कड़कना भी होता है शब्द भी होता है दोनों होते हैं तो सूत्र इस प्रकार हो जाएगा यानी सूत्र का ये अर्थ होगा तेजस अपाम संयोगात और तेजस स्तनयित नो विभागात ऐसा सूत्र हो जाएगा सूत्रार्थ लिख लीजिएगा तो सूत्र का अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा जलों के साथ अग्नि का संयोग होने से या अग्नि ऐसा लिखिए अग्नि के साथ जलों का संयोग होने से अग्नि के साथ जलों का संयोग होने से और और बादलों से अग्नि का विभाग हो जाने से बिजली का गर्जन होता है जी दोनों स्थितियां बताइए यानी संयोग से भी होता है और विभाग से भी होता है बादल फट जाते हैं तो भी बिजली बाहर निकल के आती है और जब दोनों बादलों का संयोग होता है तब भी बिजली बाहर आती है दोनों बादलों का संयोग होने पर हाँ जी दोनों बादलों का संयोग होने पर नहीं नहीं ये कहना चाहते हैं जैसे इधर से भी बादल आ रहे हैं इधर से भी बादल आ रहे हैं और दोनों का संयोग हो गया दोनों आ, बादलों का तो जब संयोग आता है उस संयोग से भी बिजली बार निकल के आती है संयोग के कारण से ये एक बात है और जब बादल फट जाते हैं मतलब एक ही बादल है उसमें विभाग हो गया उस विभाग से भी बिजली बाहर निकल के आती है अग्नि और बादल का जब सहयोग होता है कह कह अलग, अलग रहे हैं। को नहीं आ संग्योग नहीं। संग्योग समझ नहीं आया हाँ सुनने में नहीं आएगी हाँ, हाँ। क्या नहीं, से भी जी तो बादलों के बिजली बनती है मतलब है तो नहीं बादल फट जाते हैं ना तब भी बिजली निकलती है बादल फटने से तो बारिश नहीं बादल फटने से बारिश तो गिरती है उसके साथ बिजली भी कटकती है दोनों होते हैं ठीक है हाँ जी हाँ सूत्र के मुताबिक अपाम संयोगाद विभागा हो जलों के साथ अग्नि का संयोग होने से तेज है वो तो अनुत्ति लाएंगे ना तो तो सूत्रकार सूत्रकार भी उसी वैसा ही अर्थ करेंगे ना क्योंकि यहाँ सूत्र में तो तेज़ा तो कुछ है ही नहीं है तो जब तेजा कुछ है ही नहीं है तो अनुवृत्ति आएगा ना सूत्र के अनुसार भी सूत्र के अनुसार भी अनुवृत्ति आएगी उसमें क्या दिक्कत है इन्होंने क्या किया है उदयवीर जी ने तो से जल का संयोग और विभाग से वो क्या लिखा है जलो के सहयोग से, से एक एक व्यक्ति आप ही बोलिएगा हाँ जी जो के सहयोग से विभाग से, से, तो अब ए, एक अर्थ बताइए ना सीधा अर्थ बताइए भाषा नहीं भाष्य मत पढ़िए सूत्र अर्थ बताइए जलों के संयोग से जलों के संयोग से थोड़ा ऊंचा बोलो हाँ विभाग से विभाग से और हाँ मेघ से जो उसमें लिखा है, वो, वो उसका तो करके बोलो <laughs> अनवयी <आनुवाई> करो ना <laughs> अनुआ <अंगर करेंग> <laughs> के <ना। laughs> मेघ से जल का संयोग और विभाग से विद्युत उत्पन्न होता है तो right जल के संयोग और विभाग से विद्युत उत्पन्न होती है right जल के संयोग से और विभाग से विद्युत उत्पन्न होती है शब्द तो शब्द हाँ जी ठीक है के जल के संयोग से या मेघ के विभाग से विद्युत उत्पन्न होता होती है यह स्थानित्वन उत्पन्न होती है हाँ जी भाष्य तो आपने जो है तो वैसा ही होगा जब घने मेघ घनेवल वायु के द्वारा अंतरिक्ष में इधर उधर धकेले जाते हैं तब तो उनका आपस में तीव्र टकराव होता है यह टकराव रूप संयोग शब्द का निमित्त कारण मेघ आकाश संयोग असमवाही कारण और आकाश समवाही कारण होता है ऐसे अभिकास से मेघों के अवय जो खंडित विभक्त होते हैं वह विभाग भी ध्वनि का निमित्त तो होता है मेघ खंडों का विभाग खंड आकाश संयोगित शक्ति को विद्युत रूप में अभिव्यक्त कर देता है ठीक है वा, वा, वो भी संयोग और विभाग से ही तो मान रहे ना वहाँ पर ये आप आपने बोल रहे तो कोई व्याख्या कर रहे तो हाँ जी। दो टक्कर हो गई तो वो तो संयोग है हट हाँ। गया वो है हाँ जी हाँ। नहीं आ रहा है अपाम संयोग विभागाचारित नयोग विभाग आचार्य क्या क्या फिर बोलिए अपाम संयोग विभागाचार्य नो संयोग विभागाचारित न संयोगादि संयोग हाँ। तो वो तो आपने दो अर्थ कर दिए ना एक ही अर्थ करो ना जल का संयोग का हाँ। तो <laughs> <laughs> नहीं नहीं, नहीं। उन, उनका कथन ये है की जो जल है मान लीजिए यहाँ पर जो जल है जल का संयोग होता है विभाग होता है उससे भी शब्द उत्पन्न होता है और उनकी जी और जो ऊपर बा, बादल है उनके संयोग विभाग से भी, भी विद्युत उत्पन्न होती है ये कहना चाह रहे कैसे भी करो उसमें कोई आपत्ति नहीं मुख्य बात है बिजली का कड़कना हाँ जी तेज के साथ जल का संयोग, संयोग होने से हम्म हाँ। बल्कि तेज उत्पन्न होता है जब आपस में जलों का या बादलों का संयोग संयोग होता है। इन्होंने है तेज लिखा कि के साथ जल का होने से से बिजली उत्पन्न होती नीचे दूसरी हाँ नहीं समझ रहा हूँ मेरे पकड़ में आ रहा है इन्होंने जो लिखा है तेजसा सह अपाम संयोगात बिजली का जल के साथ संयोग होने हो से बिजली का जल के साथ संयोग क्या होगा बिजली तो उसमें है ही है वैसे पहले से उसमें है ही है तेजसा सह अपाम संयोग ना बिजली के साथ जलों का संयोग होने से शब्द होता है नहीं उसमें कोई बात नहीं है वैसे सीधा ऐसे ही अर्थ करिए कि जलों का संयोग और विभाग से बिजली उत्पन्न होती है हाँ जीत को छोड़ दिया आपने। वही जलों का मतलब स्तनयुत्न जल जली ले लीजिएगा ना मेघ मेघ मेघ जल है उसके संयोग से। यानी मेघ रूपी जल के संयोग से मेघ रूपी जल के विभाग से स्तनयुत्न उत्पन्न होता है ऐसा सूत्रार्थ है ऐसा अर्थ ले लीजियेगा कोई दिक्कत नहीं ऐसा ही अर्थ मैंने बताया नहीं। हाँ जी वो तो सु, भाष सूत्र सूत्रार्थ तो यही बताया ना जो आप बता रहे हैं भाष्य में जो लिखा है वो उसका अर्थ बताया ठीक है नहीं सु, सुनिए भाष्य भाष्य का जो अर्थ लिखा है वो अर्थ मैंने आपके सामने रखा सूत्रार्थ जो मैंने लिखवाया है क्या लिखा है आपने सूत्रार्थ अच्छा वही अर्थ लिखा है क्या <laughs> अच्छा ठीक है तो वो अर्थ को वैसा का वैसा रखिए दूसरा अर्थ लिख लीजिएगा इनके अनुसार अनुसार हाँ लिख लेना उसमें कोई दिक्कत नहीं है जलों के संयोग से और बिजली के विभाग से हाँ ऐसा तो तो भी कर सकते ना क्या दिक्कत है तो दोनों में है ना भले शे, दोनों में शेष्टी हो लेकिन दो अलग अलग है ना चकार भी तो है चकार भी है हाँ तो ठीक है जलों के संयोग से बिजली उत्पन्न होती है और बादलों के विभाग से बिजली उत्पन्न होती है नहीं <laughs> नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं पहले अरे पहले सुनो ना दो अर्थ है यहाँ पर हम दिखाना चाह रहे हैं यानी जलों के संयोग से भी उत्पन्न बिजली होती है और विभाग से भी उत्पन्न होती है और बादलों के संयोग से भी उत्पन्न होती है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है वो हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं जल के संयोग से विभाग से ऐसा भी अर्थ ऐसा भी अर्थ कर सकते हो उसमें आग्रह मत करिएगा ऐसा भी, कर भी कर सकते वैसा भी कर सकते हैं नहीं आने दो उसमें क्या दिक्कत है ऐसा वो, भी आ वो भी आ रहा है तो आने दो ना उसमें क्या है यहाँ जल जब संयोग अपाम जो लिखा है ना वो अपाम तो साधारण जल है और तनयत्न जो है मेघ वाला जल है मेघ है तो मेघ को भी बताना चाह रहे हैं और सामान्य जल का भी कहना चाह रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है अगर आप जल रूपी बादल से ऐसा करेंगे तो बाकी इस जल, इस जल को छोड़ दिया ना आपने यहां तो उस के जो विद्युत है उसकी चर्चा नहीं विद्युत कड़कता है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं विद्युत विद्युत यहाँ विस्फुर जतुर शब्द की बात है तो यहाँ पर भी जब संयोग होता है वहाँ पर भी शब्द होता है वहाँ पर भी बिजली उत्पन्न होती है वहाँ पर भी शब्द होते हैं उसमें वो वो तो तो तो उसमे कोई बात नहीं है देखिए वेदनिष्ठ जी ऊपर वाले को भी लीजिएगा और नीचे वाले को भी लीजिएगा उसमें कोई आपत्ति आने वाली नहीं है ऊपर वाले को लेंगे तो नीचे वाले का ग्रहण नहीं होगा नीचे वाले के लेंगे तो ऊपर वाले का ग्रहण नहीं होगा इसलिए दो अर्थ मैं कर रहा हूँ नीचे वाला भी आ जाए ऊपर वाला भी आ जाए उसमें कोई आपत्ति नहीं है ठीक है नीचे नीचे ऊपर ऊपर ऊपर बिजली तो से अच्छा कड़कने की बात नहीं है जो शब्द बिजली उत्पन्न जो होता है बिजली से शब्द भी जो होता है उसको उसको लेकर के चर्चा हो रही है अगर आपको यही है कि ऊपर का ही लेना है तो ऊपर का ही ले लो बादल रूपी आप ऐसे अर्थ करो बादल रूपी हाँ जी वही इनके अनुसार होगा ना बादल रूपी जलों के संयोग से ऐसा अर्थ करना होगा और विभाग से ऐसा अर्थ लो कोई दिक्कत नहीं चले पृथिव्या कर्म अपाम कर्मचा विधाया अगर तो नीचे वाला नहीं है तो कैसे च विधाया मतलब नीचे भी जलों का संयोग से जो बिजली उत्पन्न होती है नीचे का मतलब जहां बिजली बनाते हैं ना वहां पर नहीं विभाग से तो अर्थ ले रहे हैं हमने वहाँ विभाग से अर्थ नहीं ले रहे विभाग तो ऊपर वाले में ले रहे हम जैसा वो विद्युत होता, होता है कहाँ पर आप जहाँ कहना चाहते है तो आपका संकेत कहा है जब जमीन पर जो पानी का होता है ना पानी को घुमाते हैं वहाँ पर टर्बाइन जो चलता है ना वह संयोगी तो होता है वहाँ पर हुआ जल्द धक्का लगता है जल तो एक तरह से तरफ जल का संयोग नहीं है ट्रावरी हमारे काम करता है बर्फ का संयोग होती है ना बिजली बिजली तो होती है कहाँ बर्फ बर्फ नीचे भी बर्फ़ टकरा होगा तो बिजली उत्पन्न होगी और बर्फ एक जल नहीं वो वो वो एक अलग चीज है वो बात नहीं है नहीं ये जो नीचे ज, ज, ज, जमीन पर जो डैम पर जो है ना उ, उसके वो जो लगे रहे तो उसके ऊपर पानी गिरता है जी पानी गिरता है तो वो घूमता है हाँ। ठीक है ना उसके घूमने से ज, बिजली पैदा होती है जल को घुमाने काम करता है जल का समझ नहीं होता जल जनरेटर से तो पहला <laughs> होती <ही> <laughs> <laughs> तो है, पानी नहीं वो आराम आराम से आराम से। में पानी तो नहीं वो तो है, वो वो तो वो तो उसको ठंडा करने के लिए होता है अब तो पानी वाला सिस्टम फिर भी जब वो पानी जो डालते थे वो उसको गरम उसका तापमान को सामान्य रखने के लिए डालते हैं पानी और ये जो गाड़िया भी होते हैं ना नहीं वो तो ठीक है ये गाड़ियों में भी जब गाड़ी का इंजन चलता चलती है ना उसमें भी उसको ठंडा रखने के लिए वहाँ पे भी पानी रहता है है होने का कारण तो <laughs> पेट्रोल का या डीजल का कोई मतलब भी तो तो को चलाने के लिए वही तो ना तो चलिए उसको छोड़ दीजिए उस प्रसंग प्रसंग पर आते हैं जनरेटर में भी जो बिजली उत्पन्न होती है वहां पर भी तो आपने जो उस पर होती है ना उसमें उससे बनती होती है नहीं ऐसा कोई कारण नहीं आप तक जरूर जरूरी नहीं है अगर के आप सकते दिखा रहे हैं वो तो आप ये कहना चाहते हैं कि हर चीज में आप तत्व तो है ही है पर वो वो कारण थोड़ा है बिजली के उत्पन्न करने में वो कोई कारण नहीं बनता भले वो रहता है क्योंकि बहुत सारे तत्व मिलकर के रह रहे हैं अग्नि सोमाथ में कम जगत सोम क्या, क्या चीज है <laughs> इसको नहीं नहीं <laughs> हाँ ना पंखा इसकी मोटर को तो इसमें करंट निकलता है वो तो भी भी वो वो ठीक है अलग बात है उसमें कोई बात नहीं है जल तत्व अग्नि तत्व वायु तत्व सारे तत्व है सब, सभी पदार्थों में इसमें कोई बात ही नहीं है उसको कह कर कि आप ये नहीं कहना चाहते कि उसके बिना उत्पन्न नहीं होता वो तो वह रहता है उसका उसका रहे नहीं तो वो तो हाजी तो तो क्या कहना चाहते हो तो पूरा बात पूरी बात कहो पूरी बात कहो तो पता लगेगा ना वो तो सोमकार तो आप अग्नि भी ले लो अर्थ उसमें हमें क्या आपत्ति है सोमकार तो बहुत सारे हैं उसमें से अग्नि भी अर्थ ले लिया इ, इस मात्र इस कथन मात्र से वो जल अग्नि नहीं बन जाती जल तो जली रहेगा अग्नि अग्नि रहेगी इसमें क्या दिक्कत है तो सोम का अर्थ तो कोई अग्नि करे कोई आपत्ति नहीं करो ना अगर वो अर्थ निकलता है तो, तो अर्थ भी कर लो पर इससे जल अग्नि अग्नि हो जाए ये नहीं है ना जल जल रहेगा अग्नि अग्नि रहेगी आगे बढ़ते हैं क्या हुआ <laughs> ये है पानी रूपी बादल से ठीक है ना पानी रूपी बादल के संयोग से और विभाग से और बिजली का शब्द उत्पन्न होता है अपने विस्पुर जेतुर उत्पन्न होता है हाँ जी यही अर्थ है सूत्रार्थ पार। सूत्रार्थल <laughs> एक ही अर्थ है कोई अंतर नहीं आएगा बादल रूपी पानी बोला है ठीक है ये अब इसको उसको उसके साथ जोड़ो उसको इसके साथ जोड़ो कोई आपत्ति नहीं है हाँ। पानी रूपी बादल चले पृथिव्या कर्म अपाम कर्म विधाया क्रम प्राप्त तेज कर्म वायु कर्म च व्याचे ऐसा है अपाम तो आपने पहले सुनो पहले सुनो बात को आप अप शब्द बहुवचन में चलता है इसलिए वो बहुवचन में है और स्तनयित्व अलग अलग वचनों में चलते हैं इसलिए उसका एक वचन में है स्तनयित्व एक वचन में है और आपा शब्द जो है वो बहुवचन में वो बहुवचन में ही रहता है उसका उसमें कोई बात नहीं है और एक बात आप पूरा प्रसंग को पूरा नहीं पूछ लेते हैं आपके हो गया होता है उसके बाद में फिर दूसरा प्रसंग चलने लगता है तो बीच में बोल पड़ते हैं नहीं तेजी से नहीं चलाया आपसे आप पूछ करके आगे चलते हैं जब पूछ करके आगे चलते हैं फिर बीच में आप रोकते हैं हाँ जी बोलिए पृथ्वी कर्मण तेज कर्म वायुकर्म च व्याख्यातम अति तपनम यही शब्द है क्या अति तपनम दिग दिग दिग्दाधिकम तेजह कर्म अति तपनम बहुत अधिक तपना जैसे धूप बहुत बढ़ जाती है ना प्रखर धूप जब आ जाती तो अति तपनम बहुत अधिक तपना और दिख दाहम दिशाओं में स्थित जो पदार्थ हैं उनको उनका जलना ये है तेजा कर्मा यह अग्नि का कर्म है पकड़ में आ रहा है अंध प्रवहनम वृक्षादि प्रभंजनम वायुकर्मा अंध प्रहनम कमला आंधी का चलना अंध प्रवहनम आंधी का चलना वृक्षादि प्रभंजनम जब आंधी चलती है तो वृक्ष पेड़ और जो भी है उन सबको प्रभंजन करता हुआ अर्थात उनको काटता हुआ तोड़ता हुआ उखाड़ता हुआ या उखाड़ती हुई वायु का कर्म हो रहा होता है यानी वायु पेड़ के पेड़ को उखाड़ देती है वायु जो है इतनी तेजी से चलती है ना पेड़ के पेड़ उखड़ जाते, जाते हैं और जब बहुत ज्यादा वायु अधिक अति गति से जब चलती है ना तब तो वाहन भी उड़ करके टंग जाते हैं कहीं एक बार दिल्ली में बोला जाता है कि बहुत तेजी से वायु चली तो जो फोर व्हीलर गाड़ी है ना कहीं बिल्डिंगों में स्कूटर हो सब टंगे हुए हैं पेड़ों में बिल्डिंगों में टंगे हुए मिले वाहन इतनी तेजी के साथ वायु चलती है तो ये वायु का कर्म हो गया पृथ्वी कर्म ना पृथ्वी कर्म हेतुना तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम तो पृथ्वी के कर्म के समान इनके कर्मों को भी समझ लेना चाहिए कैसे तो कह रहे नोदनाभिघाता संयुक्त संयोगात एक तो नोदनाभिघात से और एक संयुक्त संयोग से इन अग्नि और वायु में कर्म उत्पन्न होते केशांचित पदार्थानां प्रतोदन प्रहारात कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके धक्के से जैसे फास्फोरस इस तरह के कुछ पदार्थ होते हैं ना ज्वेलनशील पदार्थ उसमें धक्का हो गया उसको किसी ने धक्का दे दिया अथवा स्वाभाविक धरती के अंदर वो किसी के साथ मिल जाते हैं गैसेस जिसको कहते हैं आपस में टकराव हो जाता है उनके धक्के से जो है वहां अग्नि प्रज्वलित हो जाती है प्रतोदन से अथवा तत् तब संयोग संयुक्ता नाम संयोगाद उनके साथ संयुक्त होकर के फिर दूसरे के साथ जब संयुक्त हो जाते हैं यानी दो ज्वलनशील पदार्थ जुड़ करके तीसरे ज्वलनशील पदार्थ के साथ जब जुड़ जाते हैं तब भी वायु अग्नि प्रद्वलित हो जाती है और वायु का भी ऐसा ही है इधर से एक वायु आई है धक्का वायु के धक्के से आ, दूसरे पदार्थों में कर्म उत्पन्न हो गया और ए, एक वायु उधर से आई एक वायु उधर से आई दोनों का संयोग हो गया फिर ये दो संयुक्त संयोग से फिर इधर चलने वाली वायु के साथ संयुक्त हो गया तो तेजी से वहां भी कर्म हो गए तथा अदृष्टात तदगत शक्ति विशेषाद अपी और अदृष्ट कर्म से यानी उनके अंदर स्वाभाविक शक्ति है वायु के अंदर बहते रहना चलते रहना निरंतर गतिमान बनाए रहना उसका अपना नैजिक शक्ति है स्वाभाविक शक्ति है उससे भी वायु में कर्म उत्पन्न होता है त्रिमे सूत्रे कथित आचार्य और उसकी जो स्वाभाविक शक्ति के बारे में जो कथन करना है यानी वायु और अग्नि का जो स्वाभाविक सामर्थ्य है उसके बारे में स्वयं सूत्रकार अगले सूत्र में स्पष्ट करते हैं सूत्रार्थ अग्नि का कर्म और वायु का कर्म अग्नि का कर्म और वायु का कर्म पृथ्वी कर्म के समान समझना चाहिए अग्नि का कर्म और वायु का कर्म पृथ्वी कर्म के समान समझना चाहिए आ, सही तो सही हो। तो क्या जी क्या गुरुत्व नहीं ऐसा हाँ कुछ तो वो तो गिरने आदि के संदर्भ में बात थी मतलब ये नहीं वो आगा वाली आगा बात नहीं हो रही यहाँ पर यानी अग्नि में जो कर्म हो रहा है या वायु में जो कर्म हो रहा है उसकी बात हो रही है वो तो गिरने के संदर्भ में बताया गुरुत्व के कारण से गिर जाता है ऐसा भी कर्म गुरुत्व के कारण होता है हाँ जी जैसे ऊपर जाना है वो हाँ जी क्या कह रहे हैं कोई जब वस्तु ऊपर ऊपर से नीचे तो उसमें गुरुत्व कारण कारण बताया है है है है इसी तरह अग्नि तेज तेज जा रहा है। क्या अगले सूत्र में बताएंगे ना उसका वो तो अदृष्ट कर्म है ना वो तो कर्म तो है हाँ पूछिए हाँ पूछिए पूछिए जैसे पृथ्वी कर्म के अनुसार समझना चाहिए तो क्या हम पृथ्वी जितने कर्म होते हैं नहीं वो सारे नहीं पृथ्वी में जो एक तो क्या कहते हैं नोदन नोदन नोदनाभिघात और संयुक्त संयोग इनके कारण से जो कर्म वहाँ पर बताए उसी उसी तरह यहाँ पर भी समझना चाहिए आ, तो हम इसमें जैसे पृथ्वी में ये वाला होता है इसमें नहीं लगा सकते गुरुत्व वाला।, गुरुत वाला क्यों लगाएंगे यहाँ पर गुरुत्वल अलग प्रसंग को लेकर के बताएं वहां तो ये, ये केवल वो कारण बताओ जो धक्का देने से यानी एक पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ ने दूसरे पदार्थ को धक्का दिया उस धक्का के कारण से वहां पर कर्म हो गया नोदनाभिघात से जिसे ज्वलनशील पदार्थ है ना गैस ज्वलनशील पदार्थ हैं धरती के अंदर तो एक पदार्थ ने दूसरे पदार्थ को धक्का दे दिया और उस दक्का के कारण से उस नोदन के कारण से वहाँ पर अग्निकर्म हो गया अग्नि जल पड़ी ये जो के हो सकता क्या हाँ तो तो हाँ जी बिजली कारण तो बिजली नीचे गिरती गुरुत्व के कारण से, तो कारण से उसमें आपत्ति क्या है वहाँ पर ये प्रसंग नहीं है ना यहाँ बताने का नीचे गिरने का प्रसंग थोड़ा बताया जा रहा है यहाँ पर का तो हाँ जी हाँ तो कर्म का प्रसंग बताया फिर वही बात है देखिए अग्नि में किस कारण से कर्म होता है वायु में किस कारण से कर्म होता है ये बात बताई जा रही है ना कि नीचे गिरने के संबंध में कर्म बता नीचे गिरने वाले कर्म के बारे में बताया जा रहा है कर्म तो कर्म है नीचे अवपतन कर्म को ही अवक्षेपन कर्म को, ही क्यों ले रहे हैं? उसी को, को ले रहे उसमें भी आ रहा है। तो वहाँ जो कारण होगा तो वो भी हो जाएगा उसमें आपत्ति नहीं है जो एक कारण को बता चुके हैं उसको बार बार क्यों बताना चाह रहे हैं केवल वो कर्म को लो जिस कर्म के लिए वो बताना चाहते हाँ जी स्पष्ट हो गया तो वह कह रहे ना अस्त कर्म अपने पृथ्वी कर्मणा व्याख्या था में तो वो भी है ना तो वहां ये कहा पृथ्वी कर्मना अपाम संयोगात नहीं आ, नोदना विगात संयुक्त संयोगाचात पृथ्व्या कर्मा ये बात बताइए वह ये बात नहीं बताया कि गुरुत्वात् पतनम ये नहीं बताया हाँ ऐसा ही सूत्र सूत्रना भी गयुक्त संयुक्त पृथ्वी कर्म पहला सूत्र उसके अनुसार है ठीक है हाँ जी अब चलें आगे जी, एक हाँ बोलिए बोलो बोलो तो भई लेने में अप, अपने कोई आपत्ति नहीं है ना कर्म तो पहले सुनिए कर्म तो पांच प्रकार के कर्म है ठीक है ना आक्षे ना नहीं उत्पण भी है अवक्षेपन भी है आकुंचन भी है प्रसारण भी है और गमन भी है अब कोई भी एक कर्म ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है पर प्रसंग को देखिएगा प्रसंग ये कहना चाहता है नोदनाभिघात और संयुक्त संयोग से जिस प्रकार से पृथ्वी में कर्म होता है उसी प्रकार से नोदनाभिघात से और संयुक्त संयोग से अग्नि में और वायु में कर्म होता है बस ये कहना चाहते ये मुख्य बात है इसके बाद में जो जो जहाँ जहाँ जैसा प्रसंग आता वैसा वैसा अर्थ ले लो उसमें कोई आपत्ति नहीं है नहीं। उसको थोड़ा रोकना चाहते हैं ही तो नहीं कहना चाहते हैं पर जो कहना चाहते हैं वो तो अर्थ लो और ही वाला अर्थ तो जहाँ होगा वहाँ ले लेना कोई आपत्ति नहीं है केवल एक उदाहरण के रूप में इस इस प्रकार से कर्म होता है वो बताया जा रहा है अब वो कर्म किस किस प्रकार का कर्म होता है वो तो आप अपना अपनी कल्पना करते जाइए जहां जहां जैसा जैसा लागू होगा वो लगा लेना हमें कोई आपत्ति नहीं मैं तो ये प्रतिज्ञा नहीं कर रहा हूं ना कि अब मतलब बिजली नीचे गिरती है उस कर्म को नहीं लेना चाहिए वो कर्म होता ही नहीं है उसका निषेध ही नहीं कर रहा हूँ वो प्रसंग नहीं ये कहना चाह रहा हूं बस ठीक है नहीं बिजली गिरती है तो गुरुत्व के कारण गिरती है क्या क्या नहीं जो गिरने वाला है ना उसके साथ क्या गिरता है केवल बिजली गिरता है और भी उसके साथ कुछ गिरता है कुछ कुछ होता है जी कुछ अग्नि का वो गिरता है हाँ, वो वो पार्थिव पदार्थ होता है तो उसमें भार होगा विद्युत के साथ में हा जी, हाँ जी। विद्युत के साथ में पार्थिव पदार्थ तो होता ही है अभी चार नहीं बजे चार बजने तक रुक जाइए हाँ। चार, चार बजे जाना है ना उनको हाँ रहना मेरे को पता है चार बजे तक रुक जाइएगा बीच में व्यवधान उत्पन्न मत करो हाँ जी जो बिजली गिरती है उसमें कोई ना कोई पार्थिव तत्व भी होता होगा ना तो वो पार्थिव तत्व में भार होगा गुरुत्व के कारण से गिर जाएंगे उसमें क्या दिक्कत है केवल बिजली होती है ऐसा तो मेरे को पता नहीं मैंने देखा नहीं कभी गिरते हुए को देखा देखा, तो ना कुछ ना कुछ वहां पर होता है वो पार्थिव तत्व होता है जल जाता था था। गुणा। गुणा। नहीं होता है तो तो बिजली जो बिजली तो वो तो मतलब तो, नहीं बिजली बिजली होती है उसमें उसमें हो, होता है क्या होता होगा तभी तो तब तो तब तब तो है क्योंकि कारण भी कच्चे पर गिर जाता है नहीं वो तो सबको पता है जहाँ भी गिर गिरती है वहाँ पर सब कुछ भस्म होता है मतलब पे वो, वो तो बिजली के गिरने के ऊपर निर्भर करता है कितनी बिजली वहां पर आई उसके ऊपर निर्भर करता है पे भी गिरती वो बस ठीक है ठीक है यानी अगर आपको शब्द का ही सीधा शब्दार्थ लेना अब ऐसा करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है जब बहुत अधिक मात्रा में बिजली गिरती है तब तो भस्म हो जाता है ठीक है और नहीं नहीं होता है तो नहीं भस्म होता हुआ भी भस्म हो चुके चीज को हमने देखा है पर गिरते हुए तो नहीं देखा है ठीक है ना जैसे बिजली चमकती है वहां पर चमकती हुए भी देखते हैं बिजली नीचे आ रही है उसको भी दिख, दिख, दिखता है पर जहां गिरा है वहां पर नहीं देखा गिरते समय नहीं देखा और जहां बहुत अधिक बिजली गिरती है ना वह बिल्कुल जल जाता है एकदम काला हो जाता है राख सा हो जाता है ऐसा भी देखा हुआ है और ये जो घास होता है ना घास धान का धान का जो लंबे लंबे घास होते हैं हा पूला जो भी कहते उसको आ, वो उसको जब राशि बना करके रखते हैं ना बड़ी बड़ी राशि जब उसके ऊपर बिजली गिरती है बहुत ज्यादा वो सब राख हो जाता है ठीक है मुझे तो तो नहीं नहीं कि होगा मेरे नहीं कल भाई वापस जाते हुए इतना क्यों हंसते हैं आप लोग हाँ जी देखा तो क्या क्या बता रहे हैं वापस तो चली गई ऊपर ऐसा चले गए बिजली हाँ? अच्छा हो सकता है मतलब जैसा कहाँ घूम मंदिर ठीक है हो सकता है ठीक है कहीं तो जाना है ना बिजली को कहीं तो जाना है ना पता नहीं क्या चीज होती है कभी पकड़ नहीं आई किसी ठीक है आगे बढ़े हम हाँ जी तेरहवा सूत्र देखिए अग्निर ऊर्ध्व ज्वलनम अग्नि कुछ नहीं अग्नेर ऊर्ध् ज्वलनम अग्निम वायो हो पवनम्, वनम्च आध्यकर्म, आध्यकर्म। अदृष्टकारित अग्निखल ऊर्धवज्वलनम अग्नि का ऊपर की ओर ज्वलना अर्थात नाम ऊर्धव उद्गमनम्, अग्नि की जो ज्वाला हैं वो ऊपर की ओर गमन करती हैं वा इतस्तः तूय संचरनम कर्म और वायु जो है इधर उधर यानी दाए बाएं तिर भूय तिरछी होकर के उनका जो संचरण होना रूपी कर्म है ये सारा कर्म अदृष्ट कारितम ये अदृष्ट के कारण से होता है अर्थात तद अंतर्गत नै, का शक्ति कारितम अग्नि और वायु में स्थित उसका जो सामर्थ्य है शक्ति है उस शक्ति के कारण से ऐसा होता है यानी उनका स्वभाव ही ऐसा बना है परमात्मा ने कि अग्नि ऊपर की ओर गमन करती है और वायु तिरछी चलती है तथा अणुना सूक्ष्म पृथिव्यादि परमाणु नाम, नाम, नाम मनसा च यद आद्यम कर्म तदपि खलु अदृष्ट अणुना सूक्ष्म जो सूक्ष्म अणु है किसके पृथिव्यादि परमाणु नाम पृथ्वी परमाणु का मनस और मन का यदि कर्म जो आदि कर्म है प्रथम जो कर्म हुआ है तदपि खलु अदृष्टकारित वो भी अदृष्ट कारित है अणु नाम आद्यम कर्म अणुओं में जो पहला कर्म है वो किस प्रकार का होता है तो उसको स्पष्ट किया जा रहा है द्वैनु कादि क्रमी ना द्वयनुक यानी एक अणु फिर दो अनु मिल गया दो अनु मिलकर के फिर तीसरे अणु के साथ जब मिलना होता है ये है द्वयनुक दो अणु फिर किसी के साथ मिल जाते हैं तो द्वैनिक आदि क्रम से पहले एक एक अणु मिल जाते हैं फिर दो दो अणु मिल जाते हैं फिर तीन तीन मिल जाते हैं फिर चार चार मिल जाते इस प्रकार मान लीजिएगा ये जो क्रम से इनका जो मिलना है इनका जो प्रवर्तन है यानी कार्य के रूप में प्रवृत्त होना है ये कर्म और मनस्यम कर्म और मन का जो आदि कर्म है किस प्रकार का कर्म संकल्प कामो व संकल्प के रूप में या कामना के रूप में सर्वम ये सब कुछ कर्म अदृष्ट कारित ये अदृष्ट कारित है और वो अदृष्ट कौन है कहते हैं तत्र अदृष्टम ईश्वर शक्ति अदृष्ट जो है वह ईश्वर की शक्ति है आदि परमाणु कर्मणि आदि परमाणु कर्म में प्रारंभिक परमाणु में जो कर्म उत्पन्न हुआ है वह ईश्वर की शक्ति के कारण से ईश्वर के सामर्थ्य के कारण से उसमें कर्म हुआ है तथा और आद्य मनस कर्मणि और आदि मन के कर्म में तू खलू अदृष्टम ईश्वर शक्ति जीवात्मा शक्तिष्ट ईश्वर का सामर्थ्य भी है और जीवात्मा का प्रयत्न रूपी सामर्थ्य भी है यानी मन का जो पहला कर्म हुआ है जैसे ही शरीर में मन आया है यानी शरीर के साथ संयुक्त हुआ है शरीर शरी तैयार हो गया है और शरीर में जब पहला मन ने विचार किया जो भी कर्म किया उसमें ईश्वर का सामर्थ्य भी कारण बन रहा है और आत्मा का प्रयत्न रूपी शक्ति भी कारण बन रहा है ये कहना चाहते हैं। तो फिर प्रथम में क्या है हाँ जी हाँ तो, तो, तो रहेगा हा, तो रहे उसमें कोई उसके लिए आगे बताएंगे वर्तमान में क्या कैसे होता है उसके लिए भी बताएंगे आदि कर्म जैसा हुआ उसके लिए बता रहे हैं प्रारंभ में जो मन में जो कर्म हुआ करने कोई जीवात्मा का ही होना चाहिए जीवात्मा का ही इसमें कोई आपत्ति नहीं है ईश्वर के जो ईश्वर का बताने का इस दर्शन को बताने का, का अभिप्राय भी तो ईश्वर है ना ईश्वर तक पहुँचना है उसका सहयोग भी आपको यहाँ पर समझते जाना है साथ में केवल आत्मा को नहीं समझना है ईश्वर का भी तो समझना है ना ईश्वर कारित ही है ना ये सब कुछ संसार इसको ध्यान में रख कर की बात के बात कही जा रही संकल्प होगा कि वो परमेश्वर ना जीवात्मा संकल्प तो जीवात्मा ही है लेकिन मन में जो कर्म प्रारंभ होने का सामर्थ्य आया है यानी कर्म करने के लिए सक्षम हुआ है मन, मन संकल्प करने के लिए उद्यत होगा वो किस कारण से ईश्वर प्रेरणा के कारण से तो उसमें मना कौन कर रहे हैं पर पहले जो सबसे पहले मन में जो कर्म हुआ है उसको बताना चाह रहे हैं ना इसमें आपत्ति क्या आ रही है आपको हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि आज जो कर्म होता है उसमें ईश्वर कारण नहीं है ये थोड़ा बताना चाह रहे हैं। जब मन ने कर्म करना प्रारंभ किया है उस समय आत्मा और परमात्मा दोनों कारण है ये कहना चाहते हैं इसमें कोई आपत्ति आपको लग रही है क्या क्यों नहीं, था। था। क्यों नहीं है क्यों तो नहीं है मतलब उससे पहले तो ठीक था तो, तो है ही उसमें व्याप्त ठाक करने की क्यों नहीं हो रही है ना होने का कारण तो बताओ ना अब कारण नहीं बता रहे के लिए नहीं हो रही नहीं हो रही बोल रहे हम लोग तो पता नहीं किनको पता है ईश्वर तो है ही पता नहीं क्या जरूरत हम लोग हम लोगों की नहीं ठीक है वो ईश्वर कारण है वो मान रहे हैं लेकिन ना बताने के पीछे कारण नहीं बता रहे ना केवल इतना बता रहे हैं कि क्या आवश्यकता तो है क्या तो आवश्यकता तो तो है में मन का निर्माण होने में जैसे परमाणु पृथ्वी का निर्माण होने जैसे बताया तो उस तरह से मन के निर्मित होने में ईश्वर को कारण नहीं समस्या है ठीक है लेकिन आत्मा के द्वारा मन के संकल्प को उत्पन्न करने में कारण है तो तो यह नहीं आत्मा तो है ही संकल्प करने वाला आत्मा ही है मैं ये नहीं कहना चाह रहा चाहिए ईश्वर करता है संकल्प पर ईश्वर ने उसको ऐसा सामर्थ्य प्रदान किया है कि वो कर्म कर सके तो बस ये बताना चाह रहे हैं जो बताना चाह रहा उसी का वो ही अर्थ लो ना आप आप ये क्यों कहना चाह रहे हैं कि संकल्प तो आत्मा ही करता है वो ये थोड़ा कहना चाह रहे संकल्प आत्मा नहीं करता है दी, लगा रहे हैं। अच्छा वो ये ये क्या कहना चाह है समर्थ जो है तो जो जो का बताओ दोनों, है, इस दोनों का दोनों कारण है क्या कारण है वो वो बताओ ना कारण तो बताया क्या कारण है ऐसा बताया क्या कुछ समझाया क्या इन्होनेगा है रहे हैं हमारे दृष्टि से गलत है ईश्वर अच्छा तो तो क्या गलत है ये वाली जो पंक्ति है ना जो तीसरी वाली हाँ जी। आ, कर्म कर्म हाँ। तत्र इसकी है क्यों परमाणु में जो परमाणु का जो आ, आपस में मिलना रूपी जो कर्म वहाँ पर हो रहा है वहाँ पर कौन कारण है ठीक है तो उसी को तो कह रहे हैं यहाँ पर तत्र भाई वो अलग बात हो गई है अदृष्ट कारितम यहां तक वो अलग बात हो गई अब उस अदृष्ट कारित को विभाग करके समझा रहे हैं यहाँ पर आगे तत्र अदृष्टम वो अदृष्ट दो प्रकार का है एक तो परमाणु में होने वाला अदृष्ट है वो ईश्वर कारण है और मन में होने वाला कर्म है वह ईश्वर और आत्मा को दोनों को ग्रहण किया है ये मैं कहना चाह रहा हूं भाष्यकार कहना चाह रहे हैं तो आपका कथन है कि वहां ईश्वर की आवश्यकता नहीं है ये एक ये कहना चाह रहे हैं ठीक है थीके? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्यों आवश्यकता नहीं है जिसे परमाणु में हो रहा है वो तो हो गए उसकी मांग स्पष्ट जानकारी मिल रहा है परमाणु में गति ईश्वर ही करता है ऐसे आत्मा का जो कामना संकल्प है वहाँ परमाणु ग्रति है ये बताना चाहते है की परमाणु को बनाने वाला ईश्वर है परमाणु में सामर्थ्य रखा है ईश्वर तो ये कहना चाहते हैं और परमाणु को मिलाने का कार्य ईश्वर कर रहा है ये बताना चाहते हैं है। दोनों बात है वहाँ पर वहां बहुत सामर्थ्य को बताना चाहते हैं परमाणु को मिलाने का कार्य बताना चाहते हैं आगे कर्मना कर्म हो रहा है वही बताना चाहते हैं ठीक है ठीक है संकल्प जो हो रहा है, है? का संकल्प तो संकल्प कैसे होगा आत्मा के प्रेरणा से होगा ठीक है ना आत्मा प्रेरित करता है तो मन संकल्प करता है एक बात और दूसरी बात यहाँ पर गए कल अदृष्टम ईश्वर शक्ति ईश्वर शक्ति वहां पर काम कर रही है उस मन में कि वो संकल्प कर सके ये याद रखना आराम से लिखना चाहिए काम कर रहा है तो हस्तिति नहीं ये जरूरी नहीं है यहाँ बता रहे तो हर जगह बताना है जैसे वहां में के जो भारी वस्तु ईश्वर की शक्ति वहां पर काम कर रहा है ठीक है ठीक है वहाँ पर भी काम कर रहा है जरूर ऐसा है ऐसा आप आग्रह नहीं कर सकते तो यहाँ लिखा है तो वहाँ भी लिखना चाहिए वहाँ लिख... नहीं लिखा है तो यहाँ भी नहीं लिखना चाहिए ऐसा नहीं काम होता है जहाँ लिखने की आवश्यकता है वहाँ लिखेंगे वहाँ यहाँ तो आत्मा के साथ जुड़ा है मन के साथ जुड़ा है इसलिए यहाँ लिखना जरूरी है तो और वहाँ लिखना जरूरी नहीं है कौन नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है वहां पर भी जुड़ा है सब जगह जुड़ा है लेकिन मुख्य प्रयोजन आत्मा के साथ में शरीर के साथ में तो उस बात को भी इंगित करना चाहते हैं यहां पर केवल इतना नहीं समझना कि केवल आत्मा ही प्रेरित करता है केवल इतना ही काम नहीं है वही ईश्वर प्रेरणा भी काम करती है ये कहना चाहते और, और एक बात जब भय शंका लज्जा आदि उत्पन्न होती है ना वहां तो ईश्वर बिल्कुल प्रेरित करता है वहां पर जब हमको भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है वहां ईश्वर की प्रेरणा है मन को ईश्वर प्रेरित वहां पर करता है ये साक्षात करता है वहां पर हाजी जा कहा जाने होती वहां भी प्रेरणा करता है ना करने का और अच्छे काम करने के लिए वहां पर भी प्रेरणा करता है दोनों जगह प्रेरणा करता है नहीं हो रहा तो रहा है आप पकड़ नहीं रहे हैं ये है मतलब बुरा काम करने वाला जब पहली बार बुरा काम कर रहा है तो उसको पकड़ में आता है क्योंकि पहली बार कर रहा है और कर करके इतना अभ्यस्त होता है उसको नजरअंदाज करता है उसको दबाता रहता है इसलिए उसको पकड़ में नहीं आता है अगर वो न दबाए ना उसको भी वहां पकड़ में आएगा प्रेरणा तो सदा करता ईश्वर अच्छे काम में भी और बुरे काम में भी बुरे काम में ना करने की प्रेरणा करता है और अच्छे काम में करने की प्रेरणा करता है वो हम पकड़ते नहीं वो हमारी गलती है कभी तो कभी तो ऐसा होता है कि अच्छे काम में भी हाँ होती है वो वो ईश्वर कारण ईश्वर कारण नहीं है हाँ ठीक बात है मैं देखिये भय शंका लज्जा होने के पीछे बहुत सारे कारण यानी समाज भी उसका कारण होता है केवल ईश्वर नहीं होता है समाज भी कारण होता है माता पिता भी, भी कारण होते हैं आपके मित्र साथी भी कारण होते हैं गुरु आचार्य भी कारण होते हैं बहुत सारे कारण होते हैं और ईश्वर भी कारण होता है अंदर से ही होता है वहां पर भी जो भय लज्जा आदि होती है वो अंदर से ही होता है क्योंकि समाज का डर आपके ऊपर लगा हुआ है बना हुआ है वो उस समय आपको डरा रहे ऐसा नहीं है वो अपने जगह में बैठे हुए हैं लेकिन आपको माँ से डर लगता है पिता से डर लगता है साथी से मित्र से गुरु आचार्य से सबसे डर लगता है आपको ऐसा नहीं है केवल ईश्वर से डर लगता है ईश्वर से भी डर लगता है और इन सब से भी डर लगता है नहीं अच्छा काम करते हुए तो हमारी अपनी मूर्खता से डर लगता है ना मतलब आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में आपसे डर लगता है ऐसा वो क्या सोचेंगे पता नहीं उनको क्या गलत तो नहीं लगेगा उनको ऐसा मान करके डर लगता है वहां अविद्या भी काम करता है और दूसरों का जो ताना है ना वो उससे भी डर लगता है व्यक्ति को हाँ जी चले हाँ जी दोनों की है केवल उनकी नहीं है दोनों की है मुख्य तो अपनी है वो क्या समझेंगे ऐसा मानकर कि अपनी मूर्खता से डर लग, नहीं लग रहा है नहीं समझ ऐसा समझेगा ऐसा मूर्खता तो खुद की है उनकी थोड़ी रहे तो वो गलत लग रहा है ना आप गलत मान बैठे है ना वो भी गलत मान बैठा है आप भी गलत मान बैठे चले हाँ जी जो कर रहा है वो जीवात्मा उसके बाद में जो कर्म हो रहा है क्या उसको जीवात्मा कारण नहीं है? वहां भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं आगे बताएंगे ना आगे भी बताएंगे उसके लिए सूत्रार्थ हो गया नहीं। तेरहवें सूत्रकार है ना अग्नि का ऊर्धम अग्नि का ऊर्धम वायु का तिरय गमन अणुवों का और मन का आदि कर्म, अणुवों का और मन का आदि कर्म दृष्टकारित है ठीक है जी जी जीवात्मा की शक्ति जो होता है उसको भी हाँ जी इसको भी मतलब जीवात्मा की अपनी स्वाभाविक शक्ति को ही तो अदृष्ट कह रहे हैं अब भूमिका में स्पष्ट किया कर रहे हैं अथ अनाद्य सांप्रतिके मनसा कारणम उच्चते कारण उच्यतेद्य अर्थात जो आदि कर्म नहीं है उसी को खोला है सांप्रतिके आजकल जो मन का कर्म होता है उस कर्म में कारण को बताया जा रहा है बोलिए अस्त कर्म ना मनस व्याख्यातम, व्याख्यातम। मनस्रतिकम कर्म तू हस्तकर्म न्याख्यातम वेदितव्य मन का जो आजकल होने वाला कर्म है मन में आजकल जो भी कर्म होता है वह कर्म तो हाथ के कर्म के समान समझ लेना चाहिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ प्रथमान्वित में पहला सूत्र जो है ना पहला सूत्र है या तो तो आत्मसंयोगात प्रयत्नव्यम हस्ते कर्मा वो भी है और तथा हस्त संयोगाच मूसले कर्मसं तथा, तथा आत्मसंयोगो अस्तकर्मी आत्म ये भी कई सूत्र हैं यथा उदाहरण समझा रहे यथा हस्तकर्म मुसलोत्थापने भवति जैसे हाथ में कर्म मुसल के ऊपर उठने में होता है पकड़ में आ रहे दूसरी पंक्ति यथा हस्तकर्म हाथ में जो कर्म है मुसल के ऊपर उठने में होता है प्रयत्नवद आत्मसंयोगे ना असमवाय प्रयत्न वाले आत्मा के संयोग से जो कि असंवाय कारण बन रहा है असंयोग, उस असंयोग, उस संयोग से तथा तथे व इंद्रियार्थ संकर्षे इंद्रिय और अर्थों के बीच में सन्निकर्ष होने पर संकल्प रूपम इंद्रिय प्रेरणम अपनी मनसा कर्मा भवति। संकल्प रूपम इंद्रिय प्रेरणम संकल्प रूपी इंद्री को प्रेरित करना भी मनसा कर्मा मन का कर्म है संकल्प रूपी है वो मन को ही बता रहे हैं वैसे तो है। मन का ही कर्म है यानी उसने संकल्प संकल्प के रूप में प्रेरित करता है यानी संकल्प करके इंद्री को प्रेरित करता है ना मन जो है मन सीधा सीधा ऐसा कर्म नहीं करता है वो संकल्प करके फिर मन को प्रेरित करता है आ, संकल्प करके इंद्री को प्रेरित करता है मन का जो भी कर्म होता है वो इंद्री को प्रेरित करने वाला कर्म होता है अधिकांश और जब इंद्रियों को प्रेरित नहीं करता है तो अंदर ही अंदर संकल्प विकल्प करता वो एक अलग प्रकार है जब बाहर की ओर जब कर्म करना होता है तो इंद्री को प्रेरित करके ही मन कर्म करता है ऐसा तो जो मन कर्म करता है भी आत्मा का संयुक्त है। आत्मा संयोग वही उसी को बता रहे हैं। तो आद्य कर्म में मन का जो होता है उसमें भी वहाँ पर भी है क्यों कहा मन जब मन पह, पहली बार मन कर्म करने में सक्षम होता है वहाँ पर ईश्वर भी प्रेरित करता है ये कहना चाहते हैं। और जब प्रवृत्त हो गया तो उसके बाद में आ, आ, आत्मा तो काम ले ही रहा है उसका पहली बार वहां आत्मा का आवश्यकता नहीं तो नहीं वो ऐसा नहीं वहाँ पर भी आत्मा का सहयोग है उसका निषेध नहीं कर रहे पर पहली बार जब मन काम करने लग रहा है तो वहाँ पर ईश्वर प्रेरणा को भी कारण बनाया इन्होंने ईश्वर क्या कहते हैं मतलब आत्मा है कि मन से काम लो <laughs> नहीं नहीं मन को प्रेरित करता है काम करने में सक्षम करता है तैयार करता है उसको ऐसा जो बना के दिया उसमें वो, है। अरे मतलब वो बना करके देना ही मान लीजिएगा क्रिया करता है मन में कहते जो क्रिया होती है तो वो ईश्वर के द्वारा प्रेरित होती है हाँ। वो।, वो जिसको भी बना के रखा बोलते हैं उसी को मान लो ना आपको आपत्ति क्या आ रही है आदि कर्म तो जीवात्मा कारण है और दूसरे जीवात्मा कारण है तो दूसरे सूत्र में क्यों कहा आदि में क्योंकि यहाँ पर ही चलता है यहाँ पर सूत्रकार की मन में जो आद्य कर्म हुआ है वो किस कारण से हुआ है तो वो बताना चाह रहे हैं कि वो अध्यक्ष के कारण से हुआ है यहाँ पर चूंकि प्रसंग इस बात का नहीं है की मध्य में किस कारण से होता है तो किस कारण से नहीं होता है तो तो चौथा सूत्र का यहाँ तो पर तेरहवे सूत्र में ये चर्चा थोड़ी ना है तो दोनों को मिला के बता रहा हूँ नहीं आप दोनों के मिला के बता रहे मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को यहाँ अणु नाम मनस्य कर्म तेरहवें सूत्र में जो सूत्र कहता है अनुओं में जो पहला कर्म होता है ऐसे ही मन का जो पहला कर्म होता है उसमें अदृष्टि कारित बताया है ठीक है ना तो अनुओं में जो पहला कर्म होता है उसको तो आपको कोई समस्या नहीं है ठीक है ना और ऐसे ही मन में जो प्रारंभ में पहला कर्म होता है वहां पर भी ईश्वर प्रेरणा एक कारण है ये कहना चाहते वहाँ आत्मा भी कारण है आत्मा भी कारण है, क्योंकि आत्मा काम लेने वाला है वहाँ पर इसलिए आत्मा भी कारण है और मन उसको ईश्वर प्रेरित कर रहा है उसको इसलिए ईश्वर भी कारण है अब उसने प्रेरित करके आपके हवाले कर दिया अब आप उससे काम लेते जा रहे हैं ये है वहां पर अब जो आज आप काम लेते जा रहे हैं यहां पर भी परोक्ष रूप से ईश्वर कारण बन रहा है लेकिन वहां साक्षात कारण है प्रारंभिक आद्य कर्म में यह कहना चाहते हैं बस इतना अंतर है नहीं समझ में आ रहा है तो सोच लेना इसके ऊपर और विचार कर लेना ठीक है सूत्रार्थ वर्तमान में मन के द्वारा होने वाले कर्म हाथ के कर्म के अनुसार समझ लेना चाहिए वर्तमान में मन के द्वारा होने वाला कर्म हस्तकर्म के समान समझ लेना चाहिए हाँ जी पे तो दो तरह के कर्म हुए थे एक तो प्रेरणा से से से एक से। कौन सा मानना चाहिए प्रेरणा से मन आ, आत्मा के संयोग आत्मा की जो प्रेरणा से जो कर्म होता है उसको लेना है मतलब आत्मा का जो प्रयत्न रूपी प्रेरणा है ना उसके कारण से होता है जैसे हाथ में कर्म होता है आत्मा का आत्मा की प्रेरणा वैसे यहाँ पर मन में भी जो कर्म होता है वो आत्मा की प्रेरणा से होता है ऐसा समझना चाहिए दूसरे तो दूसरे को को भी तो मान सकते हैं ना कई बार बारी, अब वो भी वो भी ले सकते हो कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं वो प्रसंग वशात हो जाएगा वो चले किसका हाँ जी मन में जो कर्म हो रहा है तो वो मन समवाही कारण है उस कर्म का असमवाही कारण जो है संयोग है आत्मा का संयोग है असमवाही कारण बस और हाजी आत्मा।, आत्मा का प्रयत्न निमित्त कारण मान लो आत्मा का प्रयत्न निमित निमित्त कारण में जो बचे होंगे सब निमित्त कारण में आ जाएंगे ठीक है हाँ जी प्रयत्न को माने तो प्रयत्न को असमवाय माने तो फिर को क्या मानोगे निमित्त क्यों संयोग तो सीधा सीधा कारण है ना प्रयत्न तो पीछे का है प्रयत्न से संयोग हो रहा है आत्मा प्रयत्न से जो संयोग हो रहा है ना संयोग पहले है प्रयत्न पहले है हाँ तो इसलिए प्रयत्न से संयोग हो रहा है तो संयोग सीधा कारण बन रहा है प्रयत्न उसके पीछे है मुझे जो सीधा वो मानव है हाँ जी क्या सीधा जुलता है वो कारण तो परंपरा से कारण बनाते बना दो इसमें हमें आपत्ति क्या है परंपरा से तो किसी को भी आप कारण बना सकते हैं जो सीधा सीधा कारण बन रहे हैं आत्मा संयोग के बिना मन में कर्म नहीं हो सकता तो उस आत्मा संयोग को असमवाय कारण बनाया जाएगा आत्मा में संयोग क्यों हुआ है प्रयत्न के कारण से हुआ इसलिए वो निमित्त कारण है ऐसा भी है ना तो प्रयत्न को अगर इच्छा काम कर रही है इच्छा के पीछे जान काम कर रहा है तो फिर उनको भी डालना पड़ेगा नहीं नहीं वो सब निमित्त में आ जाएंगे इसलिए प्रयत्न को भी निमित्त में डालना है सीधा सीधा जो जुट रहा है वो तो असमय का क्या मानना पड़ेगा क्या नियमाना क्या कह रहे हैं बताओ हाँ बताओ आप जो कहते हैं जो आत्मा का प्रयत्न है मतलब आत्मा का तो है हाँ हाँ हाँ जी हाँ जी जुड़ा हुआ है मतलब हाँ जी जैसे उदाहरण बताओ कई को, कोई ऐसा उदाहरण बताओ उदाहरण ढूंढेंगे मतलब इसको नहीं पहले आप बताएंगे तभी तो मैं बोलूँगा ना कौन सा ऐसा जगह है जहाँ सीधा ना हो के परोक्ष में रहता हुआ भी वो कारण बन रहा है असमवाय कारण बन रहा वो आप एक उदाहरण बताएंगे तो मैं बोलूंगा इसके नियम मान के आप और नहीं देखेंगे नहीं मैं नियम थोड़ा बता रहा हूँ मान करके चलिए नियम भी मान करके चलिए आप तो कोई ऐसा उदाहरण बताओ जहाँ परोक्ष जो रहता हो वह भी असमवाय कारण बन रहा हो हाँ तो खोज करके जब लाना तब बात करेंगे उस पर चले आगे नहीं। मनस्तु अंत करणम न प्रत्यक्षम तस् कर्म नहीं कोई बात नहीं सरल है हाँ। मनस्तु तो अंतकरण मन तो अंतकरण कहलाता है हाथ के समान प्रत्यक्ष तो नहीं होता उसका मन का तस् कर्म नहीं लिंग ऐसे में एक लिंग बताया जा रहा है उस लिंग से मन का पता लगता है बोली आत्मेंद्रिय मनोअर्थ मनो सन्निकर्षात सुख दुखे सन्निकर्षा, संयोग ष सन्निकर्ष का मतलब संयोग को यहाँ है आत्मा मनसा सह संकृष्य आत्मा मन के साथ संष्ट होता है अर्थात संयोगम लबते संयोग को प्राप्त होता है मनस तो सह सन्निकृष्यते मन जो है इंद्रिय के साथ संकृष्ट हो जाता है अर्थात संयोग को प्राप्त होता है इंद्रिय अर्थेन सह संकृष्य इंद्रिय अर्थ के साथ संनिकृष्ट होती है इंद्रिय अर्थ के साथ संकृष्ट होती है अर्थात संयोगम लभते संयोग को प्राप्त होती है यदवा अथवा आप ऐसा भी कह सकते हो आत्मनो मनसा सह संिकर्ष आत्मा का मन के साथ सन्निकर्ष है अर्थात संयोग विशेष संयोग विशेष है शब्दांतर है तद उद्बोधनाय कैसा सन्निकर्ष है उसको उद्बुद्ध करने के लिए उसको प्रेरित करने के लिए सन्निकर्ष है आत्मा का मन के साथ जो सन्निकर्ष है वो क्यों हो रहा है उद्बोधन आया उसको प्रेरित करने के लिए सन्निकर्ष होता है तकर, तकर करने प्रेरित करने के लिए प्रेरणा आगे बढ़ने के लिए जो काम करना चाहते है, उसको प्रेरित करने के लिए मन को हाँ जी हां जी मन सा कलो इंद्रिये ना सन्निकर्षा फिर उसके बाद कहा मन का जो है इंद्री के साथ सन्निकर्ष होता है अर्थात संयोग होता है क्यों होता है प्रेरणाया इंद्री को प्रेरित करने के लिए होता है मन का सन्निकर्ष आत्मा का सन्निकर्ष मन को प्रेरित करने के लिए है और मन मन का इंद्री के साथ सन्निकर्ष इंद्री को प्रेरित करने के लिए है फिर कहा इंद्रिय अर्थे न सह संकर्ष इंद्री का अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष होता है अर्थात संयोग होता है वो किसके लिए तद ग्रहणाया बहुवती उस अर्थ को पाने के लिए सन्निकर्ष होता है पुनः ऐसी स्थिति होने पर सुख के भवता तब सुख दुख होते हैं सुखम दुखम वी यम कर्मना फलम सुख और दुख ये कर्म का फल होता है ये अंतिम फल है अंतिम फल है जब इंद्री अर्थ के साथ संकृष्ट होता है अर्थ को ग्रहण करने के लिए जब अर्थ ग्रहित हो जाता है तब आत्मा को सुख दुख रूपी फल प्राप्त होता है यह अंतिम कर्म का फल है अर्थ ग्रहणे सुखम दुखम भवति अर्थ के ग्रहण होने पर ही सुख या दुख दोनों हो सकते हैं अभिष्टे सुखम अनिष्टे दुखम इच्छित में तो सुख होता है जिसको हम चाहते हैं उसमें सुख होता है और अनिष्टे जिसको हम नहीं चाहते हैं उसमें दुख होता है अर्थ ग्रहण सन्निकर्षात अर्थ का जो ग्रहण है यह सन्निकर्ष होने से होता है संयोग होने से होता है तत्स संयोग विशेषात उस उस वस्तु के साथ जब विशेष संयोग होता है तब अर्थ का ग्रहण होता है संयोग अस्तु कार्यम और ये जो संयोग है ये कर्म का कार्य है जैसा कि कहा गया है पीछे पहले अध्याय में संयोग विभाग वेगा नाम कर्म समान संयोग विभाग और वेग ये कर्म का समान रूप से कार्य हैं। इति उक्तवात ऐसा कहा गया होने से तत्र कर्म अधिष्ठानी त्रिनि। कर्म के जो अधिष्ठान है यानी कर्म के जो आधार है वो तीन प्रकार के पदार्थ हैं। कर्म के होने के पीछे जो आधार है अधिष्ठान का मतलब आधार वो तीन हैं। आत्मा मन इंद्रियम एक आत्मा है एक मन है और एक इंद्रिय है आत्मना कर्मा, मन प्रबोधनम्। आत्मा का क्या कर्म है मन प्रबोधनम् मन को प्रेरित करना यह आत्मा का कर्म है मनसा कर्म खलु इंद्रिय प्रेरणम और मन का जो कर्म है वो इंद्रिय को प्रेरित करना है ठीक है जी अथा अच्छा, इंद्रिय कर्म इंद्रिय कर्मस्तु आ, इंद्रिय कर्म तु अर्थ ग्रहणम और इंद्रिय का जो कर्म है वो अर्थ को प्राप्त करना है जब अर्थ प्राप्त हो जाता है तेना उस अर्थ की प्राप्ति से सुखम वह सुख या दुख रूपी फल प्राप्त होता है अन मनसोपि कर्म सुख दुख कारणम अने इस प्रक्रिया से ये स्पष्ट होता है मनसोपी मन का भी जो कर्म है वो सुख दुख कारणम सुख और दुख की उत्पत्ति में कारण बनता है दुखे न सुखे न दुखे न मनस कर्म अभिलक्षित सुख और दुख से मन के कर्म अविलक्षित होता है यानी जहां सुख है जहां दुख है तो समझ लेना वह मन का कर्म हुआ है बिना मन के कर्म के वहां सुख दुख नहीं हो सकते ये अभिलक्षित होता है तत्र एवं सुखम दुखम च लिंगम इसलिए वहां पर सुख और दुख जो है ये लिंग हैं मन के कर्म के या मन के कर्म में स्पष्ट तो हो गए हाँ तो ठीक है जान भी होगा उसमें क्या दिक्कत है हो जाएंगे तो क्या कहना चाहते हैं ऐसा कह कर इतना ही क्यों प्रसंग उसका चल रहा है वही कहेंगे अंतिम तो फल तो सुख दुख की है ना इसलिए कहा है ठीक है सूत्रार्थ लिखिएगा आत्मा मन और इंद्रियों के सन्निकर्ष से आत्मा मन और इंद्री के सन्निकर्ष से सुख दुख होते हैं इससे इससे सुख दुख मन के कर्म में लिंग हैं इसी से सुख दुख मन के कर्म में लिंग बनते हैं स्पष्ट हो गए हाँ जी ओंकार ओम ओम सबको प्रणाम